एवं उगतों भी पुनः प्रलोभ इनवाचा मृत्यु हो ऐसा कहे जाने पर भी उसकी विद्या के प्रति अस्तित्व के कारण से परिपक्व अर्तित्व था अत्यंत वर्तित्व था जिसे वो तो डगमगाया नहीं तो देखा आप ऐसा कुछ लोभ लालच दिखाओ जिससे ये अस्तित्व को छोड़ देगा आदमी को लोभ आधीन होकर अस्तित्व को छोड़ाया जा सकता है देने पड़े ये मुक्तों पुनः प्रलोभ इनवाच मृत्यु मृत्यु नहीं इसलिए किस इस प्रकार से प्रलोभित करने के बावजूद भी जो हिला नहीं तो और अतिरिक्त प्रलोभन देते हुए कहा शतायुष पुत्र पौत्रा ऋणीश्व पशु बहून पशु नस्वान्महदायणीश्व स्वीव शरद यावसी सताय पुत्र पौत्रां ग्रणेश्वर सौ सौ साल आयु वाले पुत्र और उनके भी पुत्र पौत्र आदि उनका तुम चाहते हो तो वैसा भी वर्तम मांग लो सौ साल है आयु जिनका ऐसे कौन है पुत्र पौत्रां ग्रणेश्वर उनका वर्ण कर लो कल तो पुत्र पौत्र है तो क्या होगा पशु भी तो चाहिए क्योंकि पहले जमाने तो पशु भी दक्षिणा धन गोई धन इसे इसी तरह पशुन बहुत गौ हाथी हिरण्यम हाथी भी घोड़े क्योंकि हाथी से आदमी का उस समय इज्जत था बहुत बड़ा आदमी माना जाता था हाथी वाला है और घोड़े तो, तो कहीं आना जाना है गांव-गांव अंतरों में उसके लिए घोड़े चाहिए गौ में तो दक्षिणा हो गया और स्वर्ण भी हिरण्य भूमेर महदायधरम यह सब है लेकिन फिर भी यदि इनको रखने के लिए जगह ना होता तो। है भूमेर महद आय महान विशाल आयतन वाला भूमि जितनी एकड़ जमीन चाहिए आजकल लोग ये देखते हैं कितने एकड़ जमीन है पाँच सौ एकड़ जमीन बहुत बड़ा आदमी है सेठ है इसको फंसाओ यही महात्मा सोचता है महात्मा को तो हाँ है तो इतना बड़ा सेठ होगा कितना बड़ा फैक्ट्री है उसके पास इतना बड़ा क्या है ये देखते हैं और उसको पटाए रखते हैं इसे कहना कहा के में हमारी आयु छोटी रहे तो क्या फायदा कहते तुम्हारी आयु के बारे में तो कह नहीं क्या जितनी साल चाहे जितनी जीवन हजार दो हजार दस हजार बीस हजार साल जितनी साल जीना चाहो जब तक मेरे अधिकार चल रहा है इस पृथ्वी पर तब तक तो तुमको मृत्यु आनी नहीं दूंगा इसे याव इच्छसी स्वयं याव इच्छसी शरद जितनी साल शरद से आता तो शरद ऋतु नहीं जितनी शरद ऋतु चाह उतरे शरद ऋतु यहाँ शरद मैंने संवत्सर रहा जितनी संवत्सर चाहिए उतनी संवत्सर पर तुम तो अपना जीवन को जीवित जीवन यापन कर लो स्वयं जीवो स्वयं जीवित रहो भाष्य शतायुष शतम वर्षाणी आयुषी तान शतायुष द्वितीय सौ है सौ क्या वर्षाणी आयुषी आयु है जिनका तां उन लोगों को कहा जाता है शतायुष कौन है वो पुत्र पौत्रान ग्रणेश पुत्र और पौत्र पुत्र का भी जो अपत्य है उनको पौत्र कहा जाता है पुत्र से अपत्य पौत्र अनंतर आपत्ति में होता है हुआ है, से आए होकर बंदिया, इसलिए लक्षणान पशुन, गौ आदि जोड़ दिए क्योंकि बकरी भी चाहिए बकरा भी चाहिए <laughs> क्योंकि ये पशु याग करेगा पशु बकरा भी चाहिए ना, क्यूंकि जिन पशु में पशु का नाम नहीं लिया गया है जिन यागों में पशु का नाम नहीं दिया गया वहां पर कहा मीमांसा में निर्णय दिया, लिया छागस्तुविशेषा सूत्र छागस्तु अविशेषा मीमांसा सूत्र कहते जिस याग में किसी पशु का नाम नहीं दिया वहां बकरा को काट देना बकरा को ही पशु समझना ये लिख दिया है इसीलिए आदि कद्य भाष्करण गौ और बकरा गौ तो जरूरी है दूध दही घी चाहिए ना हवन के लिए तो इसी तो और इसी कारण से से मुख्य है में भी, को भी हुआ करता था पकड़ा लिया जाएगा पशु रूप माना लक्षणान बहु बहुन पशुन हस्ती हिरण्यम समास हो गया हस्ती हस्त समाह एक हाथी और सोना अश्वां छोड़ों को भी अश्वाम चिण्यम हिरण्यभ्या कहते हैं कि घोड़ा श्रेष्ठ हाथी और सोने के पेशा इसीलिए घोड़े को इन्होंने गिना दिया हस्तिरण्यम अश्वा हस्तिरण्यम हस्ति चिण्य अश्वास तात्पर्य हस्ते हृण की अपेक्षा से श्रेष्ठता विवक्षित है इसलिए पश्चिंद पृथ्वीया महत् मने विस्तीर्णम आयतनम आश्रयम मंडल साम्राज्य भूमि मन पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा नहीं मह महानीर्ण टुकड़ा हजार दो हजार बीघा हो है या अगर हजार दो हजार बीघा हजार दो हजार एकड़ से क्या होता है एक मंडल पूरा का पूरा ये लोग बोल गया एक मंडल में आज के इसमें कम से कम न्यूनतम जब माना गया तीन जिला तीन जिले को मिला एक मंडल मानते न्यूनतम और जिले का माप को निश्चय नहीं जनसंख्या पर भी निर्भर है एक और दूसरा जो है क्षेत्रफल पर भी निर्भर और क्षेत्रफल जंगलें ज्यादा हो तो बहुत बड़ा जिला होता है जैसे टीरी गढ़वाल जिला है और पौड़ी गढ़वाल जिला बहुत लंबा चौड़ा है इधर लंबा चौड़ा है कि आधा यूपी टी गढ़वाल जिले के बराबर लगता इतनी लंबी चौड़ी कि पहाड़ी पहाड़ी जनसंख्या तो है नहीं और जनसंख्या के हिसाब से जिला बना दिया इन्होंने उधर जनसंख्या कहाँ से पूरी हुई पहाड़ों में इधर 200 सौ 500 पांच 400 है 50 किलोमीटर ढूंढोगे तो मुश्किल से हजार पूरा होएगा <laughs> इसने मंडल गढ़वाल मंडल कहते हैं गढ़वाल मंडल है कुमायूं मंडल है एक मंडल बना दिया सब कर मिला करके चिल्ली मिला यह इस मंडल आय से क्या लिया इसलिए आश्रम मंडल साम्राज्य एक मंडल साम्राज्य पूरा उस मंडल का तुमको मंडलेश्वर बना दिया जाता है मंडल से ईश्वर मंडलेश्वर आजकल कमंडलेश्वर अपने कमंडल ईश्वर है क्या मंडली मंडले है ईश्वर मंडलीश्वर होना चाहिए मंडलेश्वर मंडलीश्वर होना चाहिए तो मंडला सा, मंडल साम्राज्य वर्ण कर लेना किंच तीन मंत्र ये वैराग्य का जो तक तीन मंत्र है विवेक दो मंत्रों में कह दिया वैराग्य 23, 24, 25 तीन मंत्रों में कहा जाएगा फिर सठ संपत्ति है पूरे संपन्नता साधन दिखाएंगे इसे कहते देखो सर्वपीत अन स्वयं ये सारा हो जमीन जा रही इतनी लंबी छोड़ी पूरी मंडल साम्राज्य मिल जाए पुत्र सौ सौ साल के और खुद मर जाए जल्दी तो क्या फायदा तीसरे कहते हैं स्वयं तो अन ये सारा व्यर्थ ही हो जाएगा स्वयं अल्पाई हो स्वयं के लिए अल्पाई होगा स्वयं जीव हो तम धारा शरीर समग्र इंद्रिय कलाप शरीर भी हो रही अंडा हो काढ़ा हो क्या हो बेकार हो फायदा क्या है इंद्रिया ठीक ठाक तो इसलिए समग्र इंद्रिय कलाप समग्र इंद्रिय कलाप समूह चित्र इंद्रिय समूह सब 100% ठीक ठाक है ना चश्मे की जरूरत है ना कान के मशीन की जरूरत है ना कोई चीज की जरूरत नहीं है लोगों को बड़ा शर्म लगता है इसलिए आजकल तो मॉडर्न स्टाइल बना दिया है तो पता ही नहीं चलेगा चश्मा पहन रहे हैं ये आदमी है ना कॉन्टेक्ट लेंस में ना वही पर्मानेंट बार बार निकालने वाला भी होता था अब तो परमानेंट ही लग जाता है निकालने की जरूरत नहीं सफाई करने की जरूरत नहीं उसका अंदर ही डाल दिया अब ऐसे कान के मशीन लाए हैं तो अंदर डाल तो पता ही नहीं चलता है, है भी अंदर कोई मशीन नहीं तो पहले यहाँ होता था डिब्बा होता था तार बड़ा खराब व्यक्त था उसके बाद वह दूसरी बनाई जिसमें फसा रहता था दिखता था बाहर प्लास्टिक में तो कुछ दिखते थे उसमें कि लगा है कुछ मशीन यहाँ पे ना वो भी हटा लिया अब ऐसा छोटा सा चुपटा बना दिए अंदर रख दो पता ही नहीं चलेगा मिशन लगा रखा है रखे बना लोग लो शर्म लगता है ते तेरे इंद्रियों को ले लिया शर्माना क्या है टाइम आ गया बता रहे भगवान नोटिस दे दिए हैं जल्दी जल्दी भजन कर लो लेकिन कहते हैं यहाँ नचगेता आ गई हमारा जी तुमको ऐसा शरीर और जितनी आयुष उतनी समग्र इंद्र कलापम शरीरम धार्य जीव मे तुम धारण करो तुम जियो शरदोम वर्षाणी यावित सी जीवितम शरद कर वर्षाणी क्योंकि अमर कोशकार ने कहा भी है, है? संवत्सरोवत्वत्वत्व हायन वस्त्री शरत समान हायन भी कहते हैं शरत है? सब समान पर्याय वाच्य समान पर्याय वाच्य वत्सर भी कहते हैं अब्ध भी कहते हैं संवत्सर बहु क्या शतमेव शरदी है था कोई कह सकता है फिर भी शतुर्वे पुरुष श्रुति कह रही है तो सोशाली होगा जितनी भी कह लो तुम कहते नहीं नहीं यावत इच्छ सी नहीं नहीं जितनी तुम चाहो क्योंकि शरीर को मार के इस जीव को इधर से उधर करने वाला तो मई हूं ना कन्फलां खा ना हाँ जब तक मेरे अधिकार इस धरती पर तब तक तुम्हारी मर्जी है जिस शरीर में चाहो जितना समय चाहो उतना समय रहो मैं तुमको छूंगा नहीं इसलिए शिकाय पुरुष है सामान्य वचन है या विशेष वचन है उसको बात करके कह दिया श्रुति कह रही है यमराज जी ने विशेष वरदान दे रहा है ऐसा सब कहने के बावजूद भी कहते वक्त यमराज जी देख रहे हैं न चिकेता को उसका क्या रिएक्शन हो रहा होगा चेहरे पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा उसको चुप सुन रहा है उस पर कोई रिएक्शन खुश नहीं हो रहा हाँ लो क्या होगा हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कहें चेहरे में बड़ा तुरंत लाली लालिमा बढ़ जाती है नहीं टमाटर होते जाते हैं चेहरा भी खुश के हमारे ये सब मिल रहा है खूब धन दौलत क्या नहीं मिल रहा है और दो इंच और फूल भी जाएगा नहीं आदमी लेकिन यहाँ नचिके पर कोई असर नहीं पड़ा उसको लगता क्या ये बोल रहे हैं है? किसके सामने बोल रहे हैं बात इसलिए यह समझते हुए भगवान जो है यमराज जी कहते हैं मैं जितना भी गिना हूं, उसे फायदा नहीं होगा इसलिए इसी पर छोड़ दे इसके बराबर जो कुछ भी तुम्हें मांगना है वो सब कुछ मांग ये तत्तुल्य मेरे मन से वरमीश वित्तम चिर जीविकांच महाभूम नचिकेतस्तमे कामान तक भाजम करोमी तत्तुल्यम यदि मन्य से वरम ये तुल्य वरम यदि मन्य से इसके समान यदि तुम और भी कुछ अन्यम वरम समझना अन्य और भी कुछ जो कुछ भी तुम समझते हो मांगने योग्य करके वसम मांग लो वित चीविका चन हो चाहे चिरस्थायी जीवन हो वो तो उत्र उत्र बढ़ाया महाभूमो न सौ सौ साल कह दिया और तुम भी सौ साल चा सौ साल या चित्री फिर अंत में करे चिरंजीवी गासी चिरंजीवी बना दूर और ज्यादा आगे बढ़ गया जब देखते हैं ना जैसा आप लोग भी क्या होता है जैसे बोली बोलते हैं बोली नहीं बोलते व्यापार में सौ रुपया और एक बार 100 रुपया दो बार 100 रुपया तीन बार बोलते थे नहीं सौ दस दूसरा बोलता है हैं? है? उसके पर नीलाम लगा, नीलामी करा, नीलामी करा। ऐसे एक तरह से नीलामी लगा रहा है नचिकेता के सामने 100, नहीं जितनी इच्छा उतनी नहीं चलो चिरंजीवी बना लूंगा तेरे और आगे बढ़ा चाहो तुम वो भी मैं देने को तैयार हूं महाभूम पहले कह दिया महादायक्रम और अगले महाभूमि सारा पृथ्वी का भी राजा मांग लूंगा पूरे पृथ्वी का मंडल का मंडलेश्वर नहीं पूरे पृथ्वी का जो है पार्थिवपति पृथ्वीपति बना दूंगा नचिकेता तुम ये भी भवि भव अस्भूमि ला चुका है लौट लगा रहा मध्यम पुरुष एक नहीं लेना तुम बढ़ो ऐसा इसलिए होती है आनंदित करने को साफ नहीं करोड़ एक वचन अगला प्रश्न में है असभूवि धातु मध्यम पुरुष एक वचना व्याख्या कर इसलिए भाष्यकार ने इसका व्याख्या क्या किया भव ऐसा सूत्र है, एथ हो जाता है अभ्यास हो अभ्यास पर तो है नहीं। एथ हो जाता। और जल विहर को धी की अनुवृत्ति उसी सूत्र में घुस अभ्यास में ही को अनुति करके कर देता है नच कहता नचिकेत महा भूमौ च राजा भव्य कामान काम भाजन मैं तुझे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला मैं बना देता हूं जो भी कामना हो उस कामना को काम भाजन माने इच्छा पूर्व काम भोक्तरम करो मैं इच्छा पूर्व उस कामना के भोगने की सामर्थ्य भी दे दूंगा के जानक आगे कहीं तो औरत दूंगा वो तो गौरतों को क्या करूंगा मैं तो बच्चा हूं कुमार हा कुमार क्या करेगा अपसरा लिए हुए बालक तब इसलिए पहले से बोल दे रहे एडवांस में तुमको जवानी चाहिए इसी उम्र से तुमको जवानी बना देता हूं, जवान बना दूंगी इसी समय से देवता समर्थ है किसको कुछ बना दू काम आराम काम में में ये भाजम मे भजो प्रत्याजम भाजन सीता के क्वेश्चन ना भाज बनता भाक भाग भाजो भाज भाजम भाग भाग भाजो भाज भाजम भाग, भाजो भाजा भाग्या इत्यादि बनेगा भाज्यन्त हल काम भाख काम भाग काम भाज काम काम भाजम इत्यादि का सर्वा प्रलोप हो गया भजधातु से भजदात भज भज़ा सेवाया भजसे उपावृाया भाज हो गया उस प्रतिमा भाग भाग इत्यादि काम भाग का इसलिए काम कुंभम करो दीदी काम्बम काम भिदी काम को भोगने वाला बना दूंगा जो भी कामना है अमुक कामना मैं कैसे भोगूं? मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है सोचो जो भी तुम्हारे मन में कामना उस कामना के भोगने के अनुकूल तुम्हें बना देता हूं तुम्हारा शरीर इंद्रिया सारे उसके अनुकूल हो जाएंगे अपने आप। हाँ कोई टेबलेट की जरूरत नहीं है पैसे तुमको समर्थ बना दे बॉडी शरीर को पूरा योग्य बना देता उसके लायक कर सदृश अंतिम अंतिम करना पड़ेगा जो मैंने कहा है पुत्र पुत्र सौ साल वाले बहु पशु हाथी घोड़ा सोना चांदी महदाए तम पृथ्वी और आयो उन सब के सदृश सदृशम अंतिम अपनी और भी जो कुछ भी तेरे दिमाग में आता है जो मेरे दृष्टि से अंतर अंतर्गत नहीं है बहिर्भूत तो है ऐसे को भी तुम गिन लो यही मन से वरम तुम अः तुम मानते हो उसको भी तुम तुम मांग लो किंच जो मैंने किया, धन वगैरह के नाम उतने से संतुष्ट नहीं हो उस अतृदी कोई धन है फिर दिमाग में वो भी बोल देना किंच वित्तम प्रभूतम विभूतम प्रभूता हिरण्य रत्न प्रभूतम प्रभुतम देवी कि में विशेषण प्रभुतम प्रचुर मदभ्यम बहुत बहु पुरुहूष्ठम भूमिष्ठम हो गए भूष्ठम बार, बार तुम्हारे लिए करूंगा और क्या कर सकता हूँ क्या मरने जा रहा हूँ ना ये तो है ना प्रार्थना मरणासन व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है ऐसा और कर क्या सकता हूँ आपके लिए केवल बारम्बार नहीं हो सकेगा तो मन के बार बार दौरान अब बिस्तर पढ़ाए बीमार आदमी क्या करेगा तो रत्न प्रभु हिरण्यटका पर चीर जीविका चीर जीविका चिर जीविका शब्द जैसा बन गया चीरम जीवन चीजी का जीवन में जीविका जीव प्राण धारण धातु है उसे धातु नूल प्रत्येक वार्तिका धातु निर्दे, धातुर्थ निर्देश है नृण वक्तव्य धात निर्देश है नक्तव्य वार्तिक से नूण प्रत्युत नूण के क्या हो गया जीवक एक हो गया जीविका विवचन में जीविका हो गया चिर जीविका अर्थात चिर जीवन चिरंजीवित वित्त के सहित श्री जीविका को भी तुम वर्ण कर लो महाभूम भूमौ राजा मंडलेश्वर से ऊपर बना दिया पोस्ट पहले मंडल का था ना मंडल प्रमुख आजकल भी है मंडल प्रमुख होता है एक पोस्ट है सरकारी पोस्ट है, मंडल प्रमुख सर्कल इंस्पेक्टर सर्कल कमिश्नर कहा जाता सर्कल का तो उससे भी ऊपर उठा दिया कहा पूरे राजा ही बना देता छोड़ो कहा छोटे मोटे मंडलों के सर पूरे पृथ्वी का भूमो, राजा तुम ये आपत्ति मैं तुम्हें बना दूंगा बताओ आजकल तो एक छोटा सा आश्रम का मंडलेश्वर बनने के लोग लाला रहते भाग दे बुलाते ही सबको छोड़ के मंडल में छोड़ के भाग हैं मुझे बिठाओ ग मुझे कहा छोड़ना है सब छोड़ के पहले पहुंच जाऊंगे और इसको पृथ्वी का राजा बना दूंगा तब भी तू ही रख अपने पास सारा कहते मेरे को कुछ कितनी महान रज केग्य के स्वरूप है केवल इस पृथ्वी लोक का ही नहीं अगले मंत्र में तो ऊपर के लोगों का तो सारा भोग दे देगा स्वर्ग के सारे लोगों का जितना भोग है जो तुम भोगना चाहो सब तुम ले लो तो कहते यह लोक का दो मंत्रों के द्वारा यह लोक का वर्णन है अब अगला मंत्र पर के सुखों का वर्णन करेगा वो भी तुम सब चाहो तो ले लो कहता है और उसके योग्य शरीर भी दे रहा है काम आना कांच और भी एक और बात है तुम सोच राजा बन गया सब कुछ हो गया लेकिन शरीर ही दुर्बल रहेगा तो क्या भोग तब कहता विरोना कामों में भी क्या दिव्य लोक है दिव्य दिव्याना दि, दिव्या, दिव्य भवेगी दिव्यांग दिव्यानाम दिव्यलोक में होने वाले मानुषानांश और मनुष्यलोक में होने वाले इन सारे कामों को त्वाने त्वाम कामभाजम काम भागी नम काम आरम करो अमित काम भागी बना दूंगा उन कामों को भोगने के योग्य मैं तुमको बना दूंगा अर्थात सत्य संकल्प ही अयम देवहा कहने का मजा आज कैसे कर देगा धमराज जी तब कहते क्योंकि यह देव जो है कैसा है यह अहम देवहा क्योंकि मैं देवता हूं और सत्य संकल्प देवता हूं जब मैं जो संकल्प करूं तुम्हें देने के लिए तो मैं दे सकता हूँ संकोच संशय रहित होकर तुम जो की भोगना चाहो तो तुम्हें अनुकूल सारी चीजें मैं तो प्रदान करने में समर्थ हूं तैयार हूँ काम भाग का मध्य तदिच्छा विषयीभूत काम तो भाग्य काम, ने ने काम भी काम अभिलाषम भजते तद विषय तथा तम कर इत्यादि नए प्रकार के जो है संप्रचित सूत्र के द्वारा झुनुन प्रत्यांत के बनाकर भी ने जो दिया है, जिन काम काम का, कर दिया है प्रत्यांत का कर बनाया है वो विशेषता है ऐसे कैसे कर सकते उसका जवाब है सत्य संकल्प मैं जो देव हूँ सत्य संकल्प ने जिसलिए मैं सत्संकल्प वाला देवता हूं इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कर सकता हूं ये ये कामा दुर्लभा मतलोक सर्वान् काम श्राथयस्व इमार राद सुतूरिया न ही दृशालंबनी या मनुष्य आभिर्मत्ता परिचारयस्व न चिके काम दुर्लभ मृत्यलोक में अभी इस मृत्य लोक में जो जो काम दुर्लभ है सर्वान कामान सारी कामनाओं को छंदता प्राप्त है इच्छा था छंद था मने मैने वेद वेद था वे से मांग लो छ इच्छा था प्राप्त अपनी इच्छा से जितनी इच्छा उतनी मांग और विशेष रूपने दिखा भी रे इमा रामा ये जो अप्सराएं खड़ी हैं रामा अफ्सरा और ये तुमको कोई कारवार खरीदने की जरूरत नहीं पंद्रह बीस छत्तीस लाख वाली ये सोने के रथ करोड़ों रुपयों रुपये और कोई बैंड सेट किराए पर लाने की जरूरत नहीं सतूरिया गाजे गाजे के साथ हाँ वो भी नारद तुम्बर वगैरह खड़े है बजाने के लिए बजाने वाले भी साधारण नहीं नारद तुम्बर वगैरह खड़े हैं ये बाजा बजाएंगे अरे अफसर नचा नाचेंगे और तुम्हें मनोरंजन करते रहेंगे और इस रथ में बैठ करके तुम जहा चो वहां ये लोग घुमाते फिराते रहे हनी मुन मनाओ चाह जा रथ श्रद्धा सतूर्या रामा। नहीं ऋषालंबरिया मनुष्य मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य ये सब नहीं है ऐसा सारी चीजें मैं तुमको दे रहा मनुष्य के स्वप्न में सोच सकता है सुने हुए तो स्वप्न में कल्पना भले कर लेगा लेकिन जागृत में तो कभी इसके आंखों के सामने होने वाला चीज नहीं है ऐसी चीजें सारे हैं ये मैं सब तुमको दे रहा आज मत प्रता भी मेरे तरह दी गई इन सेविकाओं से, से तो अपनी सेवा करा लेना चित्र चौक्र सेवा कर पैर सर जो हाँ बढ़िया बना बना के खिलाएंगे भोजन पानी भी भी सब चीज़ लेकिन मरणोत्तरका प्रश्न मा माम प्रतिमा अनुप्राक्षी मत मत पूछो मामे अनु माँ अनुप्राची तुम मत पूछो मरण संबंधी ये प्रश्न है इसके बारे मत पूछो अब याद कर माम मैंने मुझसे मत मत का मुझसे तुम यह मरणोत्तर कालीन प्रश्न जो है ना यह प्रश्न नहीं पूछना ये ये काम प्रार्थनिया प्रार्थनीय दुर्लभाष जो जो कामनाएं प्रार्थनी है और दुर्लभ काम प्रार्थनीय तो प्रार्थना मांगनी योग्य ऐसे हैं चल मांगनी योग्य नहीं दुर्लभ भी दुर्लभ दुर्लभाश्चर पीयूष पान आदि है अमृत पान आदि दुर्लभ क्या होगा यहाँ तो अमृत का नाम ही क्यों सुनते रहते हैं नहीं आज अमृत धारा नाम की जो है दूध के पाउडर के डिब्बे बन गए वहां तो साक्षात अमृत पीने को मिलेगा अमृत पान आदि जो दुर्लभ है वो भी तेरे को मिलेगा मर्द मृतोगे के के। तो <णियों> क्यों नहीं है जब राहु को पी लिया राहू ने और अमर हो गया तो था। था। था। था। अरे मोक्ष तो अमृत है ही है ये भी अमृत है जो पाने के बाद जो है शरीर भी जिंदा रह जाता है अमृत हो जाता है यावत काल पर्यत या आप ये सृष्टि हैवत काल पर्यंत रह जाएगा शरीर कुछ नहीं बिगड़ने ऐसे भी अमृत है नहीं ऐसी बात नहीं मनुष्य को दुर्लभ है देवताओं को सुलभ है देवताओं को सुलह इस अठार आयु के ही रह जाते हैं? क्यों बूढ़े ही होते ये देवता ये तो वीरभद्र मारा पीटा तो दांत निकल गए पीयूष तो का रह नहीं, नहीं तो जो है नहीं पूछा देवता का दांत रह नहीं रह गए नहीं तो सब देखो दांत भी बत्तीस बुरी पूरी रहती जैसे कहते का काम नहीं है देवताओं के जरूरत नहीं है वाद संकल्प सबसे, सत्य संकल हम देवा। अभी अभी। तो और कहते सुमृत लोके दुर्लभा सर्वान्ता का छंद मन इच्छाता देखिये भाष्कर साबिक देना छंदता मन इच्छाता प्रार्थयस्व इच्छा के अनुसार तुम प्रार्थना कर लेना जो जो चाहे जैसे लो कल बैठ हुआ बैठे हो ना आपको कल सामने हो हिमराज जी के सामने जो जो तुम चाहो सब तुम्हे प्राप्त हो जाएगा इतना ही नहीं इमा, दिव्या रामयंती पुरुष रामाह मयंती पुरुषान नतु तो बालान कुमारानवा पौगंड कुमार बाल पौगंड शिशु आदि रमन कराने वाले नहीं है जिससे पुरुषत्व आ गया है उसका रमन कराने वाले ऐसी औत अफसरा दिव्या अफसर सा रमयंती पुरुषां भाष्कर जान करके पुरुषां कह दिया है न तो बालान वाय पौगंडान वारान वा, वाय समझना इस टिप्पण बड़ा विचार करने बड़ा सुंदर है छा नंबर नच बालम प्रति एवं प्रलोभन प्रलोभन बालक है था। उसको ऐसा प्रलोभन देना अस्थान में प्रलोभन बिल्कुल अनुच्छित है वो क्या जाने अक्षर क्या होती है उसकी सौंदर्य क्या होता है उसका यौवन क्या होता है उसका आनंद कैसे ली जाती है, है? है? वो क्या जाने का बच्चा बेचारा है ऐसी आशंका आप करें निशन न शंकिता व्याम क्यों अन्य यौन से दातुं सतसंकल सा में दातुम शक्यता सत्यकल्प वाले होने से आप वो कर लीजिएगा और साथ साथ यौवन भी दे सकता है ये हैत्पर्य अक्षरसा स्त्रिया बहुषु स्त्रीलिंग में प्रवत अक्षर शब्द और एक वचन निविवचनाशी मुखा शब्द ऐसी दिव्य औदे हैं उमुख को है, बहु, है, है, है, ऐसे है, प्रमुख, ही कहा जाता है है उर्वशी मुखा मैंने प्रमुख जिनका मुख मैंने प्रमुख मुख्य उर्वशी का चेहरा ऐसा कर उर्वशी का चेहरा फेस ऑफ उर्वशी ऐसा करने का उर्वशी प्रमुखा हाँ रंभा इत्यादि रंभा, इत्या रंभा मेनका इत्यादि यानी कि बेटिया कुलोत्तमा वगैरह अर्थकथन इधम विग्रहस्तु रमंती इतवा रमयंती पुरुषान ये भाष्यकार ने जो किया है वह अर्थकथन है विग्रहवा की नहीं समझना विग्रहवा की तो रमंती विरा यही होता है रमे नियर, न निज्त नृद्धि दुर्लभावे व्याकरण संबंधी ज्वलिक से न प्रत्यय हो यहाँ पर रात से न प्रत्यय अतृद्धि रा अने बोचन में रामाह इमा रामाह तो कैसे हो गया तब कह रहे हैं कि वह निजंत को छिपा हुआ है माना हुआंत इसी को स्पष्ट करने के लिए भाषकर जानकर के रमयंती अंतर्गर्भित नि रम धातु से आप निर्णय यद्यपि ज्वलादिगण में पड़ित जो रामधातु है वो निज धातु नहीं है निजंत नहीं है वो फिर भी यह इसी प्रकार से अर्थ तो इष्ट है क्यों वह तो नहीं लिया कारण है कि मित संज्ञा करके वृत्ति का होने लग गड़बड़ हो जाएगा।, रस्वह, रस्वह जाएगा इसे जान करके वह उसको नहीं लिया गया किंतु अर्थ अपेक्षित जो अर्थ क्या है निजं तर्थ ही अपेक्षित संकेत किया भाष्यकार ने रमयंती पुरुषान इत्यादि सहारे सरदा हरे भी ऐसे ही घूम नहीं रही है सड़क पर एक रथम पर बैठी हुई है रथम के साथ विद्यमान सारी की सारी विद्यमान ऐसे घूमते फिरते सड़क और तो में घूमने वाली औरतों में ऐसे नहीं आजकल जो होते ना मॉडर्न में सड़कों पे घूमती रहती है रेडलाइट एरिया बोलते मुंबई में दिल्ली में सब बना रखते हाँ वह आप चले जाओ आप घूमती मेरे जिसको चाहे उसको लेके चल वो वो जो डिमांड पैसा देना पड़ता है ऐसे क्षेत्र बने हुए हैं मुंबई में भी है दिल्ली में भी है कलकत्ता में है अरे ऐसा नहीं है सरता सड़क पे घूमती नहीं फांसूती फ्री फंड में चलने वाली नहीं सस्ती वाली नहीं दिव्या दिव्या ऐसे ऐसे तुमको जो चाहे शोकामना पूरी कर लेना शरता और बाजे गाजे भी है कोई डीजे को लाने नहीं। पर नहीं पड़ता नहीं आजकल डीजे बोलते ना डीजे किराए पर लानी पड़ती है बाजा जलते हैं डीजे बजाते हैं तब लड़के नाचते हैं ऐसे नहीं डीजे की जरूरत नहीं है यहाँ तो नारद महान पुरुष लोग है वो बाजे बजा रहे क्या कहना है सवारित ताश्च नहि लम्बनिया प्रापणिया के सारे नहीं लंबनिया प्रापणिया प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं ईदृशा इस प्रकार की एवं जो ईद व्याख्या एवं विधा किन के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है मनुष्य ही मर्तिय ही द्वारा लेकिन ऐसे कैसे प्राप्त होना नहीं तो वो भी तो मरती है तब तक तो आसमान असम प्रसाद मंत्री हमारे जैसे देवताओं की कृपा के बिना मनुष्य इसको प्राप्त नहीं कर सकता ऐसे सारी भोग है दिव्य भोगों को भी, भी स्त्री का तो ईदृशी होनी चाहिए जीप होना चाहिए क्यों तो नहीं किया है लंबनिया में भी ऐसे ही है लंब दात लंब लातु है लंब ग हो गया रिटो सूत्र से है वह लभे सूत्र है उससे लुम्बागम हो जाता है ऐसे समझना ईदृशाह कई अंत से कई प्रत्यांत है रामाविशेषण राम का विशेषण होने के नाते श्रीलिंग है घी भाना चाहिए पुलिंग के ईदृशा तब कहते हैं मतलब कि पुलिंग नहीं है यहाँ ताप अंत माने प्राप्त गीत कर दिया था छाद से सब क्या है छानद हो गया है काम विशेष पदम अध्यार्थव्य अथवा काम ऐसा पुलिंग वाले विशेष पदार्थ अध्यार कर काम अध्यार का अध्यार्थ लेना राम का विशेषण मत समझो काम का अध्यर्थ कर ईदृशाह काम न लंबनी आ मनुष्य ही ऐसा अध्यार्थ करने तो पुलिंग बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा काम पुलिंगे काम काम कामहा तो पुलिंग मान लो इस दृशाह को ही मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी सांस भी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधे काम हो जाएगा अध्ययन करनी पड़ेगी लेकिन काम शुद्ध होता मत, मत, मत मया मत मत कर दिया, मया भी की उपसर्ग योग में दा, दाधा तुम क्या हो गया दाधा तुको प्रोफिस को रेखे दाधातु प्रत्यय निष्ठा, ता है ता है और को तो जो अतः सूत्र से हो हो गया, दा पूरा ता हो गया, ता ता गया, गया, पूरा तो मिल मूल में आ ये प्रतावित्र प्राते निष्ठाया अचोक सर्गात्मे धाधातुराकार से व्यंजन से चकारादेश मेरे द्वारा दिया हुआ देने पर ही परिचारिणी भी परिचारयस्व इनसेओं के द्वारा तुम विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्राप्त कर लो आता पाद प्रक्षाला शुश्रूषा कर काने का मतलब क्या? अपने इस शरीर का तुम्हारी अपना इस शरीर का जो पाद प्रक्षला सेवा है उनको इन लोगों से करा लो मैं खड़ी रहेंगी चौबीस घंटा तैयार सात प्रकार की सेवाओं के लिए एक दो ने जितनी दे रहा है ना एक तो औरत नहीं हजारों रामायण वर्णन आता है जो जनक ने जो है सीता को दिया साथ में भेजा ना विदाई हुई उसमें कितने हजार बैलगाड़ियों में बैलगाड़ियों में दस हजार कुछ संख्या है वहां पर सेविकाओं को दासियों को दिया अरे वो भी राजा का लड़का वहां कम दास है क्या लेकिन जनक राजा ने अपना बेटी की सेवा के लिए दस हजार औरतों को साथ भेज दिया घोड़े उन पर क्या क्या सामान सब आया है कोई प्रदा आज तक चल रहा है ना दहेज प्रदा लड़की के साथ बोर्डरेज अलमारी सब आशी जमाने की सिस्टम है वो जमाने में एक छोटा सा सीरियल बना हुआ था कभी था तो उस दिन और आज दिन ऐसे नाम उस दिन आज दिन। तो क्या अंतर है प्राचीन मॉडर्न में लोहे अफेयर होते थे उस जमाने में और आज भी चले जाओका है ना क्या है? उसका शकुंतला का मक्खी को मार दिया उसने हीरो, हीरो जा शला को शादी करने वाला है मक्खी को मार के भगाया और मक्खी परेशान कर रही थी हीरोइन को तो हीरो आकर को को को भगा दिया वो वो खुश हो को दिया। मेरे बड़ा <laughs> दिया है है इसने कर कर बड़ा शादी शादी तो के हीरो क्या करते तो गुंडों मार देते यही डिफरेंस है ना दहेज का भी दिखायाद आज पहले कहते हेज में क्या क्या देते थे कैसे घोड़ा गाय वगैरह सब देते थे अगर घोड़ा गाय नहीं होता मोटरसाइकिल चाहिए चाहिए स्कूटर जैसा कार तो नहीं ऋषालंबन इसलिए कहते हैं परिचार सुन सेवा से से लिया करो नचिके तो लेकिन हे न चिकेता मरण मरण संबद्ध पृष्ठ प्रेत्य अस्थि नास्ती थी रूपम मान प्राक्षी मयो पृष्ठी